माँ की बातें स्वामी अरूपानंद मैं शास्त्रों में कितनी बातें हैं एक कहता है या दूसरा कहता है वह अब किसकी बात मानी जाए इसीलिए तुम्हें पूछना हूँ माँ सो तो है पंचांग में बीस इंच पानी गिरने की बात लिखी है पर उसे निचोड़ो तो एक बुन जल नहीं निकलता फिर शास्त्रों में बहुत सी बेकार की भी बातें हैं शास्त्रों का इतना पालन भी नहीं किया जा सकता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 आगे आगे ठाकुर ठाकुर आ आ रहे रहे हैं। हैं। उनके पीछे बाबूराम राखाल बहुत से से भक्त कितने ही लोग आ रहे हैं। देखती क्या हूं कि के पैरों जल का फुहारा निकल रहा है और वह लहर मारता हुआ उनके आगे आगे आ रहा है। मुझे लगा अरे यही तो सब कुछ है इनके पाद पद्मों से ही तो गंगा निकली है मैं झटपट रघवीर मंदिर के पास के जवा के पेड़ से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 बोले यह क्या सत्य को पकड़े रहना यह जो ज्यादा दूध पी रहा हूं इसी से पेट की बीमारी हुई है बस जो ही बात मन में आई दिन उस दिन पेट खराब हो गया उनके लिए तो सब कुछ संभव था हमारे लिए वह सब कहाँ है अंत में मैं बोला माँ मैं यह सब जो पूछता हूं और इस प्रकार जो बात करता हूं तो मुझे उन सबकी कोई विशेष चिंता नहीं है मेरे मन का भाव अलग प्रकार का है मैं खुद जानना चाहता हूँ कि तुम्हें जो मैं माँ कहकर पुकारता हूँ सो तुम मेरी अपनी माँ हो कि नहीं माँ अपनी माँ नहीं तो क्या तुम्हारी अपनी ही तो माँ हूँ मैं तुमने तो कहा पर मैं यह अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ जन्म देने वाली माँ को जैसे मैं अपने आप ही माँ के रूप में जानता हूँ वैसा तुम्हारे साथ भला कहाँ होता है माँ आह हुई न बात फिर दूसरे ही क्षण कहने लगी ये ही माँ बाप है बेटा वे ही माँ बाप बने हैं